परमार्थ प्रसंग 22 जब तक ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग हृदय में नहीं नहीं उत्पन्न होता तब तक संसार कभी भी अनित्य और असार मालूम पड़ेगा मन तो एक ही है दो तो नहीं और मन को भिन्न भिन्न भिन भागों में विभक्त भी नहीं कर सकते जिससे कुछ तो भगवान की ओर लगा सके और कुछ विषय वासना से भरा रहे संपूर्ण मन परमेश्वर में समर्पित हुए बिना उन्हें प्राप्त करना असंभव है और परिणाम में बार बार आवागमन और अनंत दुख भोग करना पड़ता है संसार त्याग करने के लिए सन्यासी बनकर वन में जाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है असल त्याग होता है मन में मन से त्याग होते ही फिर चाहे संसार में रहो या वन में एक ही बात है मन से त्याग न होने पर वन में जाने पर भी संसार साथ साथ जाएगा और सब भोग भोगाएगा, बच नहीं पाओगे 24. यदि संसारी जीवन ही बिताना पड़े तो भगवान को लेकर अपना संसार करो जो कुछ भी करो देखो सुनो सोचो कि सभी भगवान हैं भगवान के साथ ही क्रीड़ा माँ ही अपनी क्रीड़ा सखी है माँ हमें लेकर खेल रही है यह समझ लेने पर संसार एक नया रूप धारण करेगा तब देखोगे संसार में सुख भी नहीं दुख भी नहीं अभाव भी नहीं अशांति भी नहीं राग द्वेष लोभ ईर्ष्या मोह नहीं स्वार्थ द्वंद मैं मेरा नहीं अपना पराया नहीं छोटा बड़ा नहीं केवल है अटूट आनंद असीम प्रेम उस आनंद का लेष मात्र मिलने से विषयों का आनंद तुच्छ हो जाता है बस प्रेम का कण मात्र मिलने से सारा जगत आत्मीयतम हो जाता है प्रतिरोमकूप में अपार्थिव सुख भोग का आनंद आता है इस खेल में भय नहीं चिंता नहीं बंधन नहीं अवसाद नहीं नित्य ही नए नए खेल माने न जाने कितने खेल जानती है कितने रूपों में कितने प्रकार से खेलती है उसका कोई ठिकाना नहीं सोचकर हमें आत्मविस्मृत हो जाना पड़ता है तनमय हो जाना पड़ता है तब खेल बंद हो जाता है कौन किसके साथ खेले वह भाव वह अवस्था मन वाणी के परे है कैसा अद्भुत मजा है वह जाने तो जो ज्ञाता है पच्चीस संसार के सब सुख चाहिए और भगवान भी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता छब्बीस यदि भगवान आकर कहे कि तू मुझे चाहता है या स्त्री पुत्र नाती पोती लेकर ऐश्वर्यशाली होकर स्वस्थ शरीर से शताधिक वर्ष जीवित रहना चाहता है तो देखोगे कि करोड़ों लोगों में मुश्किल से एक आध को छोड़कर शेष सब पिछली वस्तु ही चाहेंगे सत्ताईस यदि भगवान को पाना है तो सोलहों आना मन प्राण समर्पित करना होगा एक पाई कौड़ी कम होने से भी नहीं चलेगा हम चाहते हैं कि बिना किसी खटपट के सहज ही सब बातों को बच बचा रखकर शायद हम उन्हें मिला लें और फिर यदि गुरु कृपा करके मिला दें तो फिर बात ही क्या है ऐसा क्या कभी होता है परमात्मा तुमसे रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा